देवी भागवत नवम स्कंद गोलोक की श्री कृष्ण लीला का वर्णन उन पर ब्रह्म के प्रति श्रद्धा रखने तथा उनकी सेवा करने के प्रभाव से ही जगत पालक श्रीमान विष्णु महान विभूति से संपन्न सर्वज्ञानी सर्वदर्शी सर्वव्यापी सबके रक्षक संपूर्ण शक्ति प्रदान करने में समर्थ तथा सर्वेश्वर हुए हैं प्रकृति को सर्वशक्ति स्वरूपणी महामाया और सर्वेश्वरी कहा जाता है वे ही भगवती प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूपिणी कहलाती हैं उन्हें जानकर भक्ति पूर्वक तपस्या एवं सेवा करने से देव माता सावित्री वेदों की अधिष्ठात्री देवता हुई हैं उन वेद ज्ञान संपन्ना देवी की ब्राह्मण सदा पूजा करते हैं इन सच्चिदानंद स्वरूपणी भगवती प्रकृति की सेवा का ही प्रभाव है इस सरस्वती को समस्त विद्या के अधिष्ठात्री माना जाता है अखिल विद्वान उनकी उपासना करते हैं इन मूल प्रकृति को जानकर तथा इनकी सेवा एवं तपस्या से ही लक्ष्मी सर्वत्र सुपूजित हुई हैं उन्हीं की उपासिका होने से दुर्गा को सब लोग पूजते हैं और वे सर्वेश्वरी सबकी कामनाएं पूर्ण कर देती हैं श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग में शोभा पाती हैं तथा उन सर्वज्ञान संपन्ना देवी में सबके कष्ट शांत करने की योग्यता है उन्हें भगवान श्री कृष्ण के प्राण की अधिष्ठात्री देवता माना जाता है राधा श्री कृष्ण स्वरूपा ही है इसी से राधा श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्यारी है इसी से उन्हें सबसे अधिक सुंदर रूप सौभाग्य एवं मान सम्मान प्राप्त है इसी से श्री राधा ने श्री कृष्ण की पत्नी बनकर उनके वृक्ष पर रहने का सौभाग्य प्राप्त किया है भगवती राधा ने सत पर्वत पर जाकर तपस्या की थी उस तपस्या का उद्देश्य यह था कि भगवान श्री कृष्ण मेरे पति हों फिर तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण सामने प्रकट हो गए चंद्रमा की कला के समान शोभा पाने वाली राधा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने हृदय से चिपका लिया और प्रेम के उद्देश्य से उनकी आंखें आंसू बहाने लगी उन्होंने राधा को यह उत्तम वर दिया उन्होंने राधा से कहा प्रियतमें तुम सदा मेरे वक्षस्थल पर विराजमान रहो मेरे प्रति तुम्हारा शाश्वत प्रेम है सौभाग्य प्रतिष्ठा प्रेम और गौरव तुम्हारे नित्य संगी होंगे तुम मेरे पास ज्येष्ठ श्रेष्ठ तथा संपूर्ण स्त्रियों की अपेक्षा अधिक प्रेम भाजन बन कर रहोगी तुम परम आदरणीय एवं गौरव संपन्ना देवी हो प्राण वल्लभे मैं तुम्हारा ही हो गया हूँ और सदा तुम्हारी इच्छा के अनुकूल व्यवहार करूंगा इस प्रकार परम सुंदरी राधा को वर देकर भगवान श्रीकृष्ण ने अपने उन्हें अपने नृत्य प्राण प्रिया बना लिया श्री राधा का अन्य किसी से कोई भी संपर्क नहीं है मुने ऐसे ही अन्य भी जिन देवियों ने भगवती मूल प्रकृति की सेवा की है वे उसके फल फलस्वरूप सुपूजित हुई है मुने भगवती दुर्गा ने हिमालय पर्वत पर तपस्या की है वे मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा के चरणों का सदा ध्यान करती रहीं सब की परम आराध्या बन गई सरस्वती ने गंधमादन पर्वत पर रहकर तप किया है इसी से वे बन सकी। लक्ष्मी को पुष्कर क्षेत्र में तपस्या करने के बाद संपूर्ण संपत्ति प्रदान करने की योग्यता प्राप्त हुई है सावित्री ने मलयागी पर्वत पर आराधना की अतः लोग इनकी वंदना एवं पूजा करते हैं नारद इस प्रकार देवता मुनि मानव राजा तथा ब्राह्मण सभी महानुभावों ने आदि देवी की आराधना करके जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त की है अब तुम और क्या सुनना चाहते हो